परमार्श प्रसंग तीन सौ छाभक्ति ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति के यदि अभ्यासी हो तो भीतर से बाहर से पवित्र होना पड़ेगा देह और अंतकरण शुद्ध होना चाहिए उसका उपाय श्री ठाकुर कहते थे कामिनी कांचन त्याग अत्यंत कठिन है पर असाध्य नहीं प्राण पर से चेष्टा और अभ्यास पुरस्कार और साधन द्वारा सभी कार्य सिद्ध होते हैं पुरस्कार भी भगवत कृपा बिना नहीं होता एक दो ही कटे लाखों पतंगों में से ही पर कौन कह सकता है कि तुम उन्हीं एक दो में से नहीं हो इसी विश्वास से आगे बढ़ो 307 हम लोग ज्ञान पापी हैं जानते समझते के बाद भी पाप कर्म करना तो छोड़ते ही नहीं और ऊपर से अज्ञानता का ढोंग रचते और रोना रोते हैं ज्ञान पापी असल नास्तिक है पापी का परित्राण है पर ज्ञान पापी के लिए मोक्ष नहीं जो जागता हुआ सो रहा हो उसे भला कौन जगाएगा धर्म बच्चों का खेल ही तो है ना? मन और मुख यदि एक ना कर सके पूर्णतया सरल न हो तो कुछ भी नहीं होगा तीन चालाकी से या धोखा देकर कोई भी महत कार्य संपन्न नहीं होता बाहरी आडंबर और दिखाऊ बातचीत की चमक से लोगों को भुलावे में डाल सकते हो पर भगवान के साथ तो कपटता नहीं चलेगी खुद ही ठगे जाओगे साधन भजन सब फूटी कलसी में जल भरने के समान बृाश्रम ही सिद्ध होगा अक्लांत परिश्रम और पूर्ण आत्मोत्सर्ग द्वारा ही महत कार्य साधित होते हैं तीन सौ नौ खुद कुछ नहीं करूंगा या कर नहीं सकूंगा तुम यदि कर दो तभी बने यह सब पुरुषत्वहीन लोगों की बातें हैं मुंह में डाल दो तब खाऊंगा यह भाव जिस व्यक्ति या जिस समाज का हो उनका मर जाना ही अच्छा है और प्राकृतिक विधान ने धीरे धीरे शक्तिहीन होकर वे मर भी जाते हैं परमुखापेक्षी होकर या किसी दृष्ट या अदृष्ट शक्ति की सहायता के भरोसे पर जीवित रहना मृत्यु तुल्य ही है स्वाधीनता है स्वर्ग पराधीनता है नरक 310 कर्मवाद स्वीकार करने पर अदृष्टवादी तकदीरवादी क्यों होना पड़ेगा कर्मवाद चिरकाल से ही मनुष्य के सामने मुक्ति की वाणी की घोषणा कर रहा है यदि मैं कर्म दोष से स्वयं को बद्ध होकर पतित कर सकता हूँ तो निश्चय ही कर्म के बल पर अपने को उन्नत भी कर सकता हूँ खुद को यदि खुद ही बांध सकता हूँ तो खुद ही उस बंधन को खोल भी सकता हूँ फर्क है केवल इच्छा और कर्म के प्रकार का सत्संकल्प सत्कर्म और साधुवृत्ति के द्वारा असत्कर्म पास का छेदन करके हम मुक्त क्यों नहीं हो सकेंगे यदि किसी समय भी मुक्ति की संभावना न होती तो मनुष्य पागल हो जाता और यदि कर्मों से अधिक लाभ हो तो हम आत्मोसर्ग करके सत्कर्म या धर्म करने ही क्यों जाएं? यदि ऐसा होता तो सारा धर्म भाव हाँ, साधुभाव दया प्रेम इस जगत से लुप्त हो जाता और मनुष्य पशु में परिणत हो जाता